गीता तत्व चिंतन आत्मा का वक्ता आश्चर्यमय आत्मा का वक्ता गगरी तथा भौरे का दृष्टांत इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीकों से शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा का वक्ता होना एक आश्चर्य की ही बात है श्री रामकृष्ण गगरी और भौरे का उदाहरण देते हैं जब तक गगरी भर नहीं जाती उसमें शब्द होता रहता है जो ही गगरी जल से भर गई कि आवाज़ बंद जब तक भौरा फूल पर बैठकर मकरंद का पान नहीं करता तब तक गुनगुनाता रहता है और जब फूल पर बैठकर कर रस पान करने लगता है तो चुप हो जाता है पर श्री राम कृष्ण थोड़ा रुक कर कहते हैं जानते हो जब इस गगरी से दूसरी गगरी में जल उड़ेलो, तो पुनः आवाज होती है जब भौरा रस पीकर कर फूल छोड़ कर उड़ता है तो फिर से गुंजार करने लगता है ऐसे ही जब ज्ञान लाभ से मौन व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अनुभूतियाँ देना चाहता है तो मुखर हो उठता है ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण की भाषा में बिल्लाधारी हुआ करते हैं इन्हें भगवान से उपदेश देने का मानो बिल्ला मिला हुआ रहता है ऐसे बिल्लाधारी अत्यंत बिरले होते हैं इन्हीं को गीता ने आश्चर्य कहकर पुकारा भागवती पंडित का दृष्टांत एक भागवती पंडित किसी राजा के पास गया और उससे बोला राजन आप मुझसे भागवत सुन लें आपका कल्याण होगा राजा ने उससे कहा पहले आप स्वयं पढ़ लें फिर मुझे सुनाए पंडित लौट गया और विचार करने लगा राजा ने मुझे स्वयं पढ़ने की बात क्यों कही संभव है मेरे पढ़ने में कुछ कमी हो वैसे तो मैंने भागवत को कितनी बार पढ़ा है उसने पुनः भागवत पढ़ा और राजा के पास उपस्थित होकर बोला राजन अब तो भागवत सुन लें राजा ने इस बार भी वही कहा पंडित जी पहले आप स्वयं पढ़ लें पुनः वह लौट गया उसे राजा पर कुछ रोष भी हुआ कि विचित्र व्यक्ति है मुझ भागवत से पंडित को पुनः भागवत पढ़ने के लिए कहता है पर कुछ विचार कर उसने निश्चय किया कि नहीं राजा की बात में कोई तुक होगा मुझे एक बार फिर भागवत पढ़ लेना चाहिए उसने पुनः भागवत का स्वाध्याय किया और राजा के पास जाकर बोला महाराज अब तो भागवत सुन ले आपके निर्देशानुसार मैंने भागवत पढ़ लिया है पर राजा ने तब भी वही पहले वाली बात दोहराई अजी मैं फिर कहता हूँ पहले आप स्वयं तो पढ़ लें फिर मुझे सुनाने आए इस बार ब्राह्मण घोर क्षुब्ध हो गया मनिमन मन राजा को भला बुरा कहता हुआ घर लौटा जब उसका क्रोध कुछ शांत हुआ तो उसने सोचा कि राजा तो निरर्थक ही ऐसा कहेगा नहीं उसकी बातों में अवश्य कोई गूढ़ अर्थ होगा ऐसा विचार कर उसने पुनः भागवत का स्वाध्याय किया आत्मविश्लेषण से उसका मन पवित्र हो चुका था इस समय जब वह भागवत का पारायण कर रहा था तो अचानक भागवत का तत्व ज्ञान उसके अंतकरण में उद्भाषित हो उठा उसने अनुभव किया कि यह संसार तो मिथ्या है मरुमरीचिका वत है उसके हृदय का वैराग्य नल धलक उठा उसे लगा कि वह निरर्थक ही राजा को भागवत सुनाने के लिए जाया करता था तब उसे राजा की बात का मर्म समझ में आया पहले आप स्वयं भागवत पढ़ लें भागवत पढ़ने का मतलब है उसका ज्ञान जीवन में उतार लेना जब उस भगवान को छोड़ से सब कुछ मिथ्या है तब कौन किसको भागवत सुनाए और क्यों सुनाए ऐसा विचार कर वह राजा के पास फिर नहीं गया बहुत दिनों तक जब ब्राह्मण फिर से नहीं आया तो राजा ने उसकी खोज करवाई उसका पता चलने पर राजा स्वयं उसके पास गया और अभिवादन कर प्रार्थना की पंडित जी अब मुझे भागवत सुनाएं। अब आपने ठीक ठीक भागवत पढ़ा है तो जो उस आत्मतत्व को यथार्थ जान लेता है वह चुप हो जाता है उसकी उपदेश देने की इच्छा अपने आप नष्ट हो जाती है वे तो विरल ही होते हैं जिनके भीतर भगवान उपदेश देने की प्रेरणा भरते हैं ऐसे लोग उस आत्म तत्व की एक मोटी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत किया करते हैं जिसे शास्त्र नेति नेति यह नहीं यह नहीं कहकर पुकारते हैं उसे भला कौन बता सकता है आत्मा का वर्णन करने का मतलब है उसकी एक कल्पना एक स्थूल धारणा सामने रखना उस उच्चतम सत्य को आज तक कोई बता नहीं सका श्री राम कृष्णदेव कहते हैं दुनिया की सारी चीज़ें जूठी हो गई सारे शास्त्र जूठे हो गए पर ब्रह्म जूठा नहीं हुआ इसका तात्पर्य यही है कि शास्त्रों का उच्चारण मुंह से होने के कारण शास्त्र जूठे हो गए जो भी ओठों से छू गया वही जूठा हो गया दुनिया की सारी चीज़ें ओठों से छुआ जाती है पर आज तक कोई मुँह से बोल यह न बता सका कि ब्रह्म कैसा है इसलिए एकमात्र ब्रह्म तत्व ऐसा है जो झूठा नहीं हुआ भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन की एक घटना सत्य के इस पक्ष पर विलक्षण प्रकाश डालती है